साधक चर्या जिज्ञासा साधक में अपने को सर्वभूतान्तरात्मा समझने की शक्ति कब आती है समाधान साधक को हमेशा सच्चाई स्वीकार करना चाहिए जानने वाले का नाम क्षेत्रज्ञ है और जो जाना जा रहा है वह क्षेत्र है मैं तो जानने वाला अर्थात क्षेत्रज्ञ हूँ विचार करो कि क्या मैं का अर्थ शरीर इंद्रिय या अन्य कुछ है यदि मैं का अर्थ शरीरादि लेते हैं तो शरीर जाना रहा है मन जाना जा रहा है और इंद्रियां भी जानी जा रही है इसलिए ये क्षेत्रज्ञ नहीं हो सकते इस बात को बुद्धि से तो समझ लिया पर आपका अनुभव क्या है मैं से ये सब शरीरादि उपाधियां स्पष्ट रूप से अलग हो जानी चाहिए तब आप क्षेत्रज्ञ व्यापक हो जाएंगे जैसे हजार घड़े पानी से भर के रख लिए तो उसमें हजार सूर्य प्रतिबिंब दिखने लगेंगे उनमें से जो एक एक घड़े का सूर्य है उसको जब तक जल और घड़े का मोह रहेगा तब तक वह उनको छोड़ना नहीं चाहेगा यदि वह इस मोह को छोड़कर अपनी सूर्य रूपता को जान ले तो उसे यह बोध हो जाएगा कि सभी घड़ों में मैं ही हूँ उसे अपनी व्यापकता का बोध हो जाएगा इसी प्रकार स्थूल इस शरीर घड़े के समान है सूक्ष्म शरीर जल के समान है और इसमें जो आत्म प्रतिफलन हो रहा है यह सूर्य प्रतिबिंब के समान है उस आत्म प्रतिफलन को जब तक स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में मोह रहेगा तब तक उसको व्यापकता का बोध उत्पन्न नहीं हो सकता पहले इनका मोह छूटे तब विचार होगा कि मैं कौन हूँ विचार करने पर जब उसे अपनी आत्मरूपता का बोध हो जाएगा तब उसे यही अनुभव होगा कि सभी भूतों में आत्मरूप से मैं ही स्थित हूँ वह समझ जाएगा कि मैं आत्मा हूँ जिज्ञासा साधक को कैसे पता चले कि वह तत्व चिंतन का अधिकारी हो गया है समाधान यदि उसका मन तत्व चिंतन में लग रहा है तो वह अधिकारी हो गया है मैं कौन हूँ और शास्त्र तत्व किसे बताता है जब अंदर से यह जिज्ञासा यह तड़पन उत्पन्न हो जाए तब समझ लेना चाहिए कि तत्व चिंतन की योग्यता उत्पन्न हो गई अपनी योग्यता का पता स्वयं को ही लगेगा दूसरे को नहीं जैसे कोई बालक अपनी माता को कहे कि ध्यान रखना मुझे जब सोच लगे तो बता देना उसकी बताने की क्या जरूरत है अपने आप पता लग जाएगा इसी प्रकार चिंतन का अधिकारी है वह स्वयं ही पता लग लग जाता है जिज्ञासा ध्यान के समय आलस्य उभर कर आता है इसकी निवृत्ति के लिए क्या करें समाधान जब तक तमोगुण प्रबल रहता है तब तक साधक ध्यानादि सात्विक साधना नहीं कर सकता है ऐसा साधक सात्विक साधना आरंभ करेगा तो उसे आलस्य आना या तंद्रा में जाना स्वाभाविक ही है इस विषय में साधक को स्वयं समझना पड़ता है कि जब तक उसकी वृत्ति तमह प्रधान है तब तक उसको ऐसी राजसी साधना करनी चाहिए जिसका मुख्य सत्व की तरफ हो साधक फलाकांक्षा से रहित होकर भगवान की सेवा की दृष्टि से यदि झाड़ू भी लगाएगा तो आलस्य नहीं आएगा अथवा कीर्तन आदि करे तो भी आलस्य से बचा रहेगा पर वह ध्यान में बैठेगा तो आलस्य आएगा ही क्योंकि तमोगुण का नाश रजोगुण से होता है सत्वगुण से नहीं साधक यदि राजसी साधना शुरू करेगा तो उससे आलस्य में कमी होगी और धीरे धीरे वह समाप्त हो जाएगा इसके बाद रजोगुण का भी नाश करने के लिए सत्वगुण को बढ़ाना पड़ेगा और साथ में ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा यह सब एक दिन में अथवा एकाएक नहीं होगा क्योंकि चित्त में अनंत जन्मों के संस्कार रहते हैं यह धैर्य का मार्ग है धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ता है मैंने अनुभव किया है कि जब मैं भ्रमण करता था तब शरीर में कभी आलस्य आता ही न था मैं लगातार चार घंटे बैठा रहता था तो भी आलस्य नहीं आता था एक जगह रहने से खाने पीने में व्यतिक्रम होने से आलस्य हो सकता है ऐसी स्थिति में उपरोक्त उपाय का सहारा लेना पड़ेगा एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि इस समय सृष्टि में रजोगुण चमोगुण का भोग चल रहा है वातावरण आपको सहयोग देने वाला नहीं है आप परमेश्वर को आधार बनाए बिना साधना में आगे कैसे बढ़ेंगे एक वातावरण ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति पहुँचे तो अपने आप वृत्ति सात्विक हो जाती है पर आज ऐसा वातावरण आपके पास नहीं है क्योंकि सब जगह रजोगुण और तमोगुण की प्रबलता है आजकल भोजन आदि कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं है शास्त्र बताता है और लोक प्रसिद्धि भी है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन अतः व्यक्ति का मन ठीक नहीं रहता है इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रत्येक ग्रास में प्रत्येक घूट में आप मंत्र का प्रयोग करिए अपने भोजन को जल पीने को यज्ञ बना लीजिए भोजन को शुद्ध करने का आपके पास यही एकमात्र उपाय है साधक ऐसा प्रयोग नहीं कर पाते हैं इसलिए साधना में अर्चन ज़्यादा रहती है आज अन्य किसी उपाय से आप अन्न को शुद्ध कर नहीं सकते आपके पास अन्न कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है किस दृष्टि से आ रहा है यह कोई मामूली बात नहीं है बहुत विचारणीय है